जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष भाग अठर धान धान की खेती बासमती कौन कौन लेते हैं बहुत बढ़िया डेराडून बासमती डेराडून बासमती कोई नहीं पाकिस्तानी पाकिस्तानी वाले कौन हैं? हाथ ऊपर आ गए अच्छा ठीक है पाकिस्तानी बासमती वाले कौन है ठीक है ठीक है ठीक है देखिये धान की खेती तीन तरह से की जाती है एक बीज छिड़का जाता है अंकुरित कराकर बीजों को अंकुरित कराकर छिड़का जाता है दो रोपाई की जाती है और तीन बोई की जाती है बीज बोई तीन तरह से अभिवृद्धि होती है आप कौन सी विधि का उपयोग करते हैं रोपाई का।, का ठीक है जहां पौधशाला करनी है वहां प्रति एक हजार वर्ग फूट जगह पर दस किलो घन जो अम्बूच रख दे और मिट्टी में मिला दें बीजों को बीज का संस्कार करें और छिड़क या बो दे, दे जैसी भी विधि आपकी तीन छिड़काव करें पहला छिड़काव बीज अंकुरित होने के सात दिन के बाद दस लीटर पानी 200 मिली में कपड़े से छाना हुआ पहले छिड़काव के सात दिन के बाद दूसरा छिड़काव 10 लीटर पानी 500 मिली जुआमु और आखिरी छिड़काव पौधे उखाड़ने के पांच दिन पहले यानी रोपाई के पांच दिन पहले 10 लीटर पानी 200 मिली खट्टी छाछ खट्टा मट्टा। लिखे जो अमृत छकते समय भूमि पर भी पड़ने दें पौधों पर भी और भूमि पर भी अब मुख्य फसल मुख्य फसल पूर्व फसल के कटाई के बाद अच्छी तरह से जोटाई कर ले धूप में उसको तपा दे ने पूर्व फसल के अवशेष संकलित करके उनका ढेर लगा दे आखिरी जोताई के पहले प्रति एकड़ 200 सौ किलो गजन जो अमृत एक एकड़ भूमि पर छिड़क दे और अंतिम जोताए से मिट्टी में मिला दे अंतिम जोताए से मिट्टी में मिला दे बारिश का पानी भरने के बाद अथवा सिंचाई का पानी भरने के बाद प्रत्येक कड़ 200 लीटर जो खड़े पानी में डाल दें बाद में पडलिंग करें। पडलिंग को क्या कहते हैं? पाटा क्या कहते हैं? किचड़ बनाते हैं तो पाटा अच्छा, हाँ ठीक है हाँ हाँ पटेला करे पटेला ये पटेल का पटेला हो गया ठीक है आ, अच्छा हादोकरनामी ठीक हादोकरनामी पटेला टीचड़ बनाना पडलिंग ठीक है हिंदी में उसको पडलिंग कहते हैं ठीक है अब एक हमारा तैयार हो गया हो गया ना अब लिखे पौधशाला से पौधे उखाड़ने के बाद पौधशाला से पौधे उखाड़ने के बाद जड़े बीजामृत में डुबोए और रोपाई करें आगे महीने में एक बार प्रति एकड़ 200 लीटर जो खड़े पानी में डालते जाइए रोपाई अगर कतारों में करते हैं लिखे रोपाई अगर कतारों में करते हैं तो हाथ से चलने वाला साइकिल खड़पतवा उकाड़ने वाला औजार हम ठीक से चला सकते हैं क्या बोलते हैं उसको विडर विडर हां हिंदी में विडर कहते हो विडर ठीक से चला सकते पानी भरने के बाद धान के जड़ों के पास ग्लोमस प्रकार के फंगस यानी फपुंद हवा से नाइट्रोजन लेकर जड़ों को उपलब्ध कराते हैं द्विदल खरपतवार पानी में अपने आप मर जाती है पानी में अपने आप सट जाती है लेकिन एक दल खरपतवार निकालना पड़ेगा जीवामृत का छिड़काव रोपाई के एक महीने के बाद पहला छिड़काव प्रति एकड़ सौ लीटर पानी 5 लीटर जीवामृत पहले छिड़काव के 21 दिन, तो दिन के बाद दूसरा छिड़काव प्रत्येक तो एकड़ डेढ़ लीटर पानी 10 लीटर जो दूसरे छिड़काव के 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव प्रत्येक एकड़ दो लीटर पानी 20 लीटर जो और आखिरी छिड़काव दाने दूध अवस्था में होते है उस समय प्रति कट 200 लीटर पानी और बाकी आपको मालूम है क्या डालना है हाँ बहुत आपको ख्याल है हाँ पांच लीटर पांच लीटर खट्टी लस्सी ठीक है इस तरह शेड्यूल अमल में लाना है हाँ युवामृत छिड़कने से युवा अमृत छिड़कते समय जीवामृत छिड़कते समय पौधों पर और पानी में भी छिड़कना है एक साथ युवा अमृत छिड़कते समय पानी है तो पानी पर भूमि है तो भूमि पर ठीक है मुख्य फसल के पौधों में अगर अन्य गुणधर्म के कोई पौधे होते हैं उसको उखाड़ना है शुद्धिकरण करना है किस्म का अगर उसमें कुछ अलग तरह के पौधे होते हैं ना एक छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं अलग गुणधर्म के होते हैं उनको उखाड़कर मिलावट रोकने के लिए करना। जीवामृत छेड़ने से बीमारियां नियंत्रित हो जाएगी पत्तों पर अगर कीट्स दिखाई देते हैं तो कीटनाशक दवा का छिड़काव करें आप धान के बाद क्या लेते हैं गेहूं लेते नहीं तो चना लेते ना देखिए हाँ, अगर धान के बाद चना लेते हैं तो धान के कटाई के पंद्रह दिन पहले चना अथवा मसूर अथवा मटर इनके बीजामूत के संस्कार किए हुए बीज खड़ी फसल पर छिड़क दें। आखिर में निकाल देते हैं पानी? है। पानी है ना पानी हाँ पानी बंद कर दिया आखिर में? पंद्रह दिन पहले पंद्रह दिन पहले वो नमी से हाँ जो हवा का झोंका आता ही पौधों पर पड़े नीचे गिर जाते हैं अगर कोई बीज पौधों पर गिरते हैं तो हवा का झोंका आने के बाद नीचे गिर जाते हैं और नमी से अंकुरित हो, हो जाते हैं और नमी से अंकुरित हो जाते हैं लिखिए और उपलब्ध नमी से अंकुरित हो जाते हैं ये प्रवाह पूर्वापर पद्धति है हमारे हिंदुस्तान की जिसको उत्वा कहते उत्वा उत्वा, वो क्या धान काटते समय अपने पांव से लिखे धान काटते समय पाव से चना के पौधे दबेंगे चिंता नहीं है दो बारा खड़े होते हैं। धान काटते समय अपने पाव से चना के पौधे दबते लेकिन दोबारा खड़े होते हैं उसमें लौचिकता आती है यानी नम्रता आती है टूटते नहीं जैसे धान कटाई होती है और गट्ठे हटाने के बाद धान के सूखे हुए गट्ठे हटाने के बाद प्रति एकड़ दो लीटर पानी और 10 लीटर जो चने की फसल पर छिड़क दे साथ में भूमि पर भी छिड़क दे अगर सिंचाई है तो महीने में एक बार 200 लीटर जो दे और अभी जो छिड़काव का शेड्यूल बताया जो अमृत का वो अमल करें चार अभी चार छिड़काव बताया ना वही अमल करें इससे क्या होता है बहुत ही बढ़िया रबी की फसल आपके हाथ में आ जाती है